श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद बयानबे 21 सितंबर अठारह थिएटर में चैतन्य लीला समाधि में श्री रामकृष्ण श्री रामकृष्ण बीडन स्ट्रीट में स्टार थिएटर के सामने आ गए रात के साढ़े आठ बजे का समय होगा साथ में मास्टर बाबूराम महेंद्र मुखर्जी तथा दो एक भक्त और हैं टिकट खरीदने का बंदोबस्त हो रहा है नाट्यागार के मैनेजर श्रीयुद्ध गिरीश घोष कुछ कर्मचारियों के साथ श्री रामकृष्ण की गाड़ी के पास आए स्वागत करके आदरपूर्वक उन्हें ऊपर ले गए गिरीश बाबू ने श्री रामकृष्ण देव का नाम सुना था वे चैतन्य लीला अभिनय देखने के लिए आए हैं यह सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ श्री रामकृष्ण को लोगों ने दक्षिण पश्चिम वाले बाक्स में बैठाया पीछे बाबू तथा और भी दो एक भक्त बैठे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 मास्टर से हँसते हुए वाह यहाँ तो बड़ा अच्छा है आकर बड़ा अच्छा हुआ बहुत से आदमियों के एक साथ होने से उद्दीपना होती है तब मैं यथार्थ ही देखता हूँ कि वे ही सब हुए हैं मास्टर जी हाँ श्री राम कृष्ण यहाँ कितना लोग लेगा मास्टर जी कुछ ना लेंगे आप आए हैं इसलिए उन्हें बड़ा हर्ष है श्री राम सब माँ का महात्मा है ड्राप्सिन उठ गया एक साथ ही दर्शकों की दृष्टि रंगमंच पर पड़ी पहले पाप और छह रिपोर्टों की सभा थी फिर अरण्य मार्ग में विवेक वैराग्य और भक्ति की बातचीत थी भक्ति कह रही है नदिया में गौरांग ने जन्म ग्रहण किया है इसलिए विद्याधरियां और ऋषि मुनि छद्म वेश धारण कर उनके दर्शन करने जा रहे हैं विद्याधरिया और ऋषि मुनि गौरांग को अवतार मान उनकी स्तुति कर रहे हैं श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर भाव में विफोर हो रहे हैं मास्टर से कह रहे हैं आहा देखो कैसा है विद्याधरिया और ऋषि मुनि गाकर श्री गौरांग की स्तुति कर रहे हैं पुरुषगण केशव कुरुकरुणा दीने कुकानन चारी स्त्रियाँ माधव मनमोहन मोहन, मोहन मुरलीधारी सब मिलकर हरि बोल हरिबोल हरिबोल हरिबोल मन अमार पुरुष ब्रज किशोर काली हर कातर भय भंजन स्त्रियाँ नयन बाका बाका सिख पाखा राधिका हृदय रंजन पुरुष गोवर्धन धारण वन कुसुम भूषण दामोदर कंस दर्पहारी स्त्रियाँ श्याम रास रस विहारी सब हरि बोल हरिबोल हरिबोल हरिबोल मन अमार विद्याधरियों ने जब गाया नयन बाका बाका सिख पाखा राधिका ही निरंजन तब श्री कृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हो गए कंसर्ट में कई वाद्य एक साथ बज रहे हैं श्री कृष्ण को कोई होश नहीं